संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक, के, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजराती साहित्यकार गिजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी कौआ और गेहूं का दाना एक किसान था उसकी घरवाली एक दिन गांव के गोयड़े में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी इसी बीच एक कुआ आया और डलिया में से एक दाना लेकर पेड़ पर जा बैठा किसान की घरवाली बहुत गुस्सा हो गई और उसने कुएं को एक पत्थर मारा कुआ काव करता हुआ पेड़ पर से नीचे आ गिरा और गेहूं का एक दाना पेड़ की दरार में घुस गया किसान की घरवाली लपककर कौवे के पास पहुंची और उसका एक पंख पकड़कर बोली ला मेरा गेहूँ का दाना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी अभी कौवे ने कहा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारा गेहूं का दाना अभी ला कर देता हूँ इसके बाद कौवा पेड़ के पास गया दाना पेड़ की दरार में जा पड़ा था इसलिए उसने पेड़ से कहा पेड़ पेड़ मेरा दाना दो पेड़ बोला मैं दाना नहीं दूंगा इस पर कौआ बढ़ई के पास पहुंचा और उसने बढ़ई से कहा बढ़ई बढ़ई पेड़? पेड़ काट डालो पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने पर भी नहीं देता है बढ़ई बोला मैं पेड़ को नहीं काटूँगा इस पर कौआ पहुँचा राजा के पास कु ने राजा से कहा राजा राजा, राजा बढ़ई को दंड दो बढ़ई पेड़ नहीं काटता पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने पर भी देता नहीं है राजा बोला मैं तो बढ़ई को दंड दूंगा नहीं फिर कुआ पहुंचा रानी के पास उसने रानी से कहा रानी रानी राजा से रूट जाओ राजा बढ़ई को सजा देता, देता नहीं बढ़ई पेड़ काटता नहीं पेड़ ने मीरा दाना ले लिया मांगने पर भी देता नहीं रानी बोली मैं तो राजा, राजा से, से रूठूंगी नहीं यह सुनकर कौवा पहुंचा सांप, सांप के पास उसने सांप से कहा सांप सांप रानी को काटो। रानी राजा, राजा से रूठती नहीं राजा बढ़ई को सजा देता नहीं बढ़ई पेड़ काटता नहीं पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने पर भी देता नहीं सांप बोला मैं तो रानी को नहीं काटूंगा यह सुनकर कुमार डंडे के पास पहुंचा उसने डंडे से कहा डंडे डंडे सांप को मार सांप रानी को काटता नहीं रानी राजा से रूठती नहीं राजा बड़ई को सजा देता नहीं बड़ई पेड़ काटता नहीं पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने आरोप भी देता नहीं डंडा बोला भाई मैं तो सांप को मारूंगा नहीं फिर कौआ पहुंचा आग, आग के पास और उसने आग से कहा आग आग डंडे को जला दो डंडा सांप को मारता नहीं सांप रानी को डसता नहीं रानी राजा से रूठती नहीं राजा बढ़ई को सजा देता नहीं बढ़ई पेड़ काटता नहीं पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने आरोप भी देता नहीं आग बगी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 समुद्र बोला मैं तो आग को बुझाऊंगा नहीं यह सुनकर कौआ पहुँचा हाथी के पास उसने हाथी से कहा हाथी हाथी समुद्र को सोख लो समुद्र आग को बुझाता नहीं आग डंडे को जलाती नहीं डंडा सांप को मारता नहीं सांप रानी को डसता नहीं रानी राजा से रूठती नहीं राजा बढ़ई को सजा देता नहीं बढ़ई पेड़ काटता नहीं पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है मांगने पर भी देता नहीं हाथी बोला भाई मैं तो समुद्र को सोखूंगा नहीं इस पर कौवा पहुंचा रस्सी के पास उसने रस्सी से कहा रस्से रस्से हाथी को बांधो। हाथी समुद्र को सोखता नहीं समुद्र आग बुझाता नहीं आग डंडे को जलाती नहीं डंडा सांप को मारता नहीं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 चूहा बोला, भाई मैं तो रस्से को काटूंगा नहीं फिर कौआ पहुंचा बिल्ली के पास उसने बिल्ली से कहा बिल्ली बिल्ली चूहे को खा चूहा रस्सा काटता नहीं रस्सा हाथी को बांधता नहीं हाथी समुद्र सोखता नहीं समुद्र आग बुझाता नहीं आग डंडे को जलाती नहीं डंडा सांप को मारता नहीं सांप रानी को डसता नहीं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 कटने के डर से रस्सा हाथी को बांधने पहुंचा, बांधने के डर से हाथी समुद्र को सोखने गया सोखने के डर से समुद्र आग बुझाने चला आग बुझने लगी तो उसने डंडे को जलाना शुरू किया इस पर डंडा सांप को मारने दौड़ा मार के डर से सांप रानी को काटने चला सांप के डर से रानी राजा से रूठ गई। रानी को रूठा देखकर राजा ने बढ़ई को बुलवाया बढ़ई को दंड का डर लगा वह अपना वसूला लेकर पेड़ काटने चला बढ़ई को आते देखकर पेड़ ने गेहूं का दाना कौं को दे दिया फिर तो, तो कौवा गेहूं का दाना लेकर किसान, किसान की घरवाली के पास पहुंचा और दाना, दाना उसे सौंप दिया अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे गुजराती साहित्यकार गिजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी कौवा और गेहूं का दाना वाचक स्वर भारती परिमल